मेरी दादी बुआ एरिजोना लेखन ग्लोरिया ह्यूंटन चित्रांकन सुजन कौंडी लैम भाषांतर याग्निक कुशवाहा। सभी शिक्षकों के लिए जो दुनिया का सबसे असरदार पेशा है जीएच एच बर्निस कूपर बैरी के लिए सस्नेह एससीएल। मेरी दादी बुआ एरिजोना का जन्म लट्ठो से बने उस केबिन में हुआ था जिसे उनके पापा ने ब्लू रीज पहाड़ियों मेंसन क्रिक नदिया के पास एक सपाट मैदान में बनाया था जब वे पैदा हुई अपने बड़े से लाल छोंक घोड़े पर सवार एक डाकिया एक खत के साथ पुलिया पार कराया यह खत उनके मामा गेलन का था जो सुदूर पश्चिम में घुड़सवार सेना में सेवारत थे खत में लिखा था अगर बेटी होती तो उसका नाम एरिजोना रखना अगर बेटी होती है तो उसका नाम एरिजोना रखना और वह सरतिया उस इलाके जितनी ही खूबसूरत बनेगी नन्ही एरिजोना लंबे कद की थी वह अपने लंबे भूरे बालों को चोटियों में बांधती वह पूरी लंबी पोशाकें पहनती और उस पर एक खूबसूरत सफेद पेशबंद यानी एप्रन पहनती वह ऊंचे बटनदार जूते पहनती और पोशाक के नीचे कई कई पेटी कोट भी उसे फूल उगाना पसंद था उसे पढ़ना अच्छा लगता था और गाना और शनिवार की रात वायलिन वादक की धून पर नाचना एरिजोना का एक छोटा भाई था जिम वो खेतों में साथ साथ खेला करते गर्मियों में वे नंगे पैर भागते दौड़ते और नदियों में, सर्दियों में वे चीनी बर्फ और मां की गायों के दूध की मलाई से बर्फ क्रीम बनाते जब बसंत आता तो वे मैपल के पेड़ों में चीरा लगाते और उस रस को बाल्टियों में इकट्ठा करने में मदद करते तब वे उसे मैपल की चाशनी और मेपल की मीठी गोलियां तब वे उससे मेपल की चाशनी और मेपल की मीठी बैठते वे एक ही साथ अपने पार्ट जोर जोर से पढ़ते खूब शोरकुल होता था इसलिए कमरे के स्कूल को बगबग शाला भी कहा जाता था सभी छात्राएं और छात्र अपना दिन का खाना टिन से बनी चर्बी रखने वाली बाल्टियों में लाते थे कभी वे शुअर का मांस और डबल रोटी खाते तो कभी तला हुआ सेब का पाई। वे पहाड़ की तलटी वाले झरने से ठंडा पानी पीते आधी छुट्टी में वे पकड़म पकड़ाई और विलियम मेट्री मेट्रो जैसे खेल खेलते थे जब एरिजोना अपने एक कमरे वाले स्कूल की सारी किताबें पढ़ चुकी तब वह पहाड़ों को पार कर एक दूसरे गाँव जिसका नाम विंग था के स्कूल में जाने लगी वह इतना दूर था कि उससे अपने पापा के टट्टू पर सवार होकर जाना पड़ता और कभी कभी तो टट्टू को सड़क पर पसरी बर्फ से भी गुजरना पड़ता पर जब एरिजोना की माँ की मौत हो गई वह स्कूल छोड़कर घर पर रहने को मजबूर हुई ताकि वह अपने पापा और भाई जिम की देखभाल कर सके पर उसे पढ़ना और उन दूर दराज की जगहों के सपने देखना जहां वह किसी दिन सफर करने वाली थी अब भी बेहद पसंद था सो वह पढ़ती और सपने देखती और पापा और जिम की देखभाल करती तब एक दिन पापा एक नई पत्नी घर ले आए अब एरिजोना ऐसे स्कूल में जा सकती थी जहां शिक्षक बनना सिखाया जाता उसकी मासी सूजी ने उसे अपने घर में रहने और बदले में घर के कामों में मदद करने का न्योता दिया सूजी मासी एरिजोना से कड़ी मशक्कत करवाती पर रात को एरिजोना पढ़ सकती थी और उन दूरदराज की जगहों के बारे में सोच सकती थी जहां वह किसी दिन सफर करने वाली थी आखिरकार एरिजोना हैं अपने घर लौट आई अब वो टीचर बन चुकी थी वह उसी एक कमरे वाले स्कूल में पढ़ाने लगी जहां वो खुद और जिम पढ़ा करते थे उसने अपने पापा के लकड़ी कारखाने की लकड़ी से बोर्ड बनाया और जूतों पॉलिश लगा उसे काला रंग दिया वह भी पूरी लंबी पोशाक और खूबसूरत सफेद पेशबंद पहनती, लंबे जूते पहनती लंबे और पोशाक के नीचे कई-कई भी। वह स्कूल कमरे की हर एक खिड़की पर गमलों में फूल उगाती। अपने छात्र छात्राओं को शब्द और अंक सिखाती और दूर दराज के तमाम जगहों के बारे में बताती जहां वे किसी दिन जा सकेंगे क्या आप वहां गई हैं उनके छात्र छात्राएं पूछते केवल अपने दिलो दिमाग में वे जवाब देती पर किसी दिन तुम लोग जरूर जाओगे एरिजोना ने उस बड़े से शादी की जिसने रिवर साइड स्कूल बनाने में उसकी मदद की थी यह स्कूल उस जगह बना था जहां क्रीक बड़ी नदी में मिलती थी यो मिस मिसेस यूज़ बनी और वे अपनी चौथी जमात के उन बच्चों को पढ़ाती रही जो उन्हें मिसेस शूज कहा करते थे और जब उनकी बेटी का जन्म हुआ मिसेज शूज अपनी नन्ही को अपने साथ स्कूल लाती उस धूपदार कमरे में जहां हर खिड़की पर फूल उगते खिलते थे हर साल एरिजोना एक गमले में क्रिसमस का पौधा उगाती थी लड़के लड़कियां क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए कागज से सजावट बनाते और हर साल समय आने पर उस पेड़ को स्कूल मैदान के किनारे रोपा जाता साल दर साल यह दोहराने दोहराते रहने पर खेल मैदान में यो लगने लगा मानो ये पेड़ ना होकर सिपाही हों जो उस कमरे की चौकसी में खड़े हों जिसमें एरिजोना पढ़ाती थी वे अपने लंबे सुरमयी हो चुके बालों की चोटियां बनाती जो उनके सिर के गिर्द इर्द गिर्द जुड़े जुड़े में बंधी होती अपनी पूरी लंबी पोशाक और खूबसूरत सफेद पेचबंद पहनती और बटनदार ऊंचे जूते और कई कई पेटी कोड भी उनकी कक्षा में पढ़ चुकी लड़की और लड़कों के भी लड़के और लड़कियां हुए जो उनकी ही कक्षा में पढ़े और तब जब उनके भी लड़के और लड़कियां हुई जो उनकी कक्षा में पढ़े सत्तावन वर्ष तक मेरी दादी बुआ एरिजोना अपने छात्रों को गले से लगाती रही वे उन्हें तब गले से लगाती जब उनका काम बढ़िया होता पर तब भी जब काम अच्छा न होता वे उन्हें शब्द और अंक सिखाती और उन दूर दराज की जगहों के बारे में बताती जहां का सफर करने में वे, वे किसी दिन जरूर जाएंगे क्या आप वहां जा चुकी हैं? उनके छात्र पुष्ते केवल अपने दिलो दिमाग में वे जवाब देती पर किसी दिन तुम जरूर वहां जाओगे मेरी दादी बुआ एरिजोना ने मेरे पिता को पढ़ाया जो उनके भाई जिम के इकलौते बैठे थे और उन्होंने मेरे बड़े भाई और मुझे भी चौथी जमात में पढ़ाया अपनी मुलायम सफेद चोटियों में जो उनके सिर के गिर्द जुड़े बंधे जुड़े में बंधी होती थी उन्होंने हमें उन तमाम दूर दराज बसी जगहों के बारे में बताया सिखाया जहां हम किसी दिन जाने वाले थे मेरी दादी बुआ एरिजोना की मौत उनकी तिरानवी सालगिरह पर हुई पर वे मेरे साथ मेरे दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा है एक बेहद लंबी पोशाक एक पूरी लंबी पोशाक और खूबसूरत सफेद पेश पंत पहने अपने ऊंचे बटनदार जूतों और पोशाक के नीचे कई कई पेटीकोट पहने वे हमेशा वही उस धूपदार कमरे में होती हैं जिसकी खिड़कियों पर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और वे हर दिन मुझे गले लगाती हैं यह सच है कि वे उन सभी जगहों पर न जा सकी जिनके बारे में वे हमें बताती थीं पर मेरी दादी बुआ मेरे साथ और उनके सब के साथ हमेशा सफ़र करती हैं जिनकी जिंदगियों को उन्होंने छुआ था वे हमेशा हमारे दिलो दमाग में हमारे साथ जाती हैं दादी बुआ अरिजुना ने अपने छात्र छात्राओं को शब्द और अंक सिखाए पढ़ाए और उन दूर दराज की जगहों के बारे में बताया सिखाया जहां हम किसी दिन सफर करने वाले थे क्या आप वहां गई हैं उनके छात्र पूछते केवल अपने दिलों दिमाग में वे जवाब देती पर किसी दिन तुम जरूर जाओगे इस पथ प्रदर्शक महिला का जन्म लट्ठो से बने केबिन में हुआ था और वे एक कमरे वाली में आजीवन पढ़ाती रही वे अद्भुत शिक्षिका थी जानिए क्यों